आपने अभी अभी कहा कि संभोग में स्त्री व पुरुष दोनों की ऊर्जा क्षीण होती है लेकिन सामान्य मान्यता यह है कि संभोग के वीर्य से स्त्री को पुष्टि मिलती है कृपया इसे स्पष्ट इस करें सामान्य मान्यताएं ऐसी ही होती हैं जैसे सामान्य मान्यता यह है कि सूरज उगता है पृथ्वी चपटी सामान्य मान्यताएं अक्सर ही गलत होती हैं क्योंकि सामान्य का अर्थ यह है कि ऊपर से देखी गई जिसमें गहरे नहीं गया जाया गया सूरज उगता दिखाई पड़ता है अब हम बली भांति जानते हैं कि सूरज नहीं उगता नहीं डूबता लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त शब्दों से छुटकारा मनुष्य का कभी भी नहीं हो सकता है वे शब्द जारी रहेंगे जमीन चपटी दिखाई पड़ती है कहीं भी गोल दिखाई नहीं पड़ती हजारों लाखों साल तक आदमी मानता चला आया कि चपटी है आज गोल मानना पड़ता है तो कठिनाई होती है सामान्य मन को बड़ी तकलीफ होती है कि गोल कैसे माने दिखाई चपटी पड़ती है सामान्य मान्यताएं अक्सर गलत होती हैं क्योंकि सामान्य मान्यताएं दो चीजों पर आधारित होती हैं जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है एक और दूसरा जैसा हम मानना चाहते हैं वैसा हम मान लेते सामान्यतया हम सत्य को नहीं मानना चाहते हम जो मानना चाहते हैं उसे सत्य बना लेते हैं आदमी रेशनल प्राणी कम रेशनलाइजिंग प्राणी ज्यादा है ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बुद्धिमत्ता से विचार करता है बल्कि ऐसा कि वो जो भी विचार करता है उसको बुद्धिमत्ता की शक्ल दे देता है ये ज्यादा आसान पड़ता है हम संभोग यौन काम को भोगना चाहते हैं तो हम काम के साथ अगर भोगना चाहते तो रेशनलाइजेशन जोड़ते हैं स्त्री शक्तिशाली होगी पुरुष शक्तिशाली होगा स्वस्थ होगा मेडिकली ठीक होगा ये सारी बातें हम जोड़ लेंगे और अगर हम इंकार करना चाहें तो फिर हम सारी विरोधी बातें जोड़ लेंगे और जमीन पर सामान्य आदमी सब फेजेस से गुजर चुका है अगर मध्य युग में यूरोप की किताबें देखें, डॉक्टर्स की भी तो वे जो बातें कहेंगी वो आज का डॉक्टर बिल्कुल नहीं कह रहा है मध्ययुग के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बड़ी खतरनाक चीज है काम क्योंकि मध्य युग का आदमी आज का डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल खतरनाक नहीं है एकदम शुभ है क्योंकि आज का आदमी शुभ मानना चाह रहा है कोई आश्चर्य नहीं कि फेज कल फिर बदल जाए फैशन विचार में भी बदलते रहते इस जमीन पर आदमी ने हजार बार उन्हीं बातों को लौटा लिया है जिन बातों को वो छोड़ता है उप जाता है उनकी विपरीत बातों को पकड़ लेता है फिर उनसे उप जाता है फिर उनकी विपरीत बातों को पुनः पकड़ लेता है रोज आदमी गए बीते सत्यों को फिर से जिंदा कर लेता है इनसे उब जाता है और मजा यह है कि हर युग के बुद्धिमान आदमी सामान्य आदमी की बात का समर्थन कर देते क्योंकि उनके बुद्धिमान बने रहने के लिए भी ये जरूरी है कि सामान्य आदमी के सत्य को वे सत्य स्वीकार करें दुनिया में ऐसे नासमझ लोग कम ही होते हैं जो सामान्य आदमी की मान्यताओं को चुनौती दे यद्य लोग इस जगत में थोड़े बहुत सत्य को खोजने का कारण बनते लेकिन साधारणता हम सब स्वीकृति देते हैं जो सामान्य आदमी मानता है सामान्य आदमी की मान्यता मन को समझाने की मान्यता है जब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही शक्ति खोते हैं तो दो बातें समझ लेनी जरूरी है कि मैं क्या कह रहा हूं एक तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो जिस शक्ति की मैंने कल बात की काम ऊर्जा की जीव ऊर्जा की नहीं बायोलॉजिकल नहीं साइकिक उस काम ऊर्जा को तो दोनों खोते दोनों ही खोते इसे कुछ समझने में कठिनाई नहीं पड़ेगी इसे तो हम मेडिकली भी जांच परख कर सकते हैं काम के क्षण में स्वास्थ्य तीव्र हो जाएगी ठीक वैसे ही जैसे आदमी सीढ़ियां चढ़ता हुआ हाफ रहा हो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा पसीना छूट जाएगा काम के क्षण के बाद आदमी थक जाएगा घंटे भर में वाटोसो से संभोग करने को कहें तो पता चल जाएगा कि शक्ति मिली कि घटी अब उसको फिर 24 घंटे 48 घंटे किनसे ने सिर्फ एक आदमी के बाबत खबर दी है पता नहीं वो भी कहां तक सच है एक आदमी के बाबत उसने खबर दी है कभी रेयर घटनाएं होती हैं कि वो एक रात में 12 संभोग कर सकता लेकिन इस तरह की कहानियां अक्सर तो अली बाबा 40 चोर वाली कहानियां होती हैं संभव नहीं अगर आदमी शक्ति इकट्ठी करता है तब तो पहले संभोग के बाद दूसरे संभोग में उसकी शक्ति बढ़ जानी चाहिए लेकिन पहले संभोग में जितना वीरीकरण वो छोड़ता है अगर दो चार घंटे के भीतर दूसरा संभोग करे तो मात्रा आधी हो जाती है दूसरे संभोग और तीसरे संभोग में मात्रा और गिर जाती है और चौथे संभोग में वो आदमी पाएगा कि वो वृद्ध हो गया है उस आदमी में कोई शक्ति नहीं है स्त्री के संबंध में थोड़ी भ्रांति होती है क्योंकि स्त्री के पास पैसिव सेक्स है शक्ति वो भी खोती लेकिन स्त्री आक्रामक नहीं, इस्त्री नहीं।, इस्त्री नहीं। है स्त्री आक्रामक नहीं है पैसिव स्वभावता पैसिविटी में कम शक्ति खोती आक्रमण में ज्यादा खोती पुरुष पहल करता है आक्रमण करता है स्त्री आक्रमण नहीं करती सिर्फ आक्रमण झेलती कहना चाहिए सिर्फ डिफेंस करती सिर्फ रक्षा करती स्त्री की कम शक्ति समाप्त होती है पुरुष से इसलिए स्त्री वैश्याए पैदा हो सकी पुरुष वैश्याए पैदा होने में बहुत कठिनाई है क्योंकि स्त्री बेच सकती है अभी कुछ इंग्लैंड और फ्रांस में पुरुष वैश्या पैदा हुई हैं लेकिन उनके दाम बहुत ज्यादा हैं क्योंकि एक पुरुष वेश्या एक रात में एक ही बार अपने को बेच सकते नहीं कह रहा हूं कि कोई नाराज ना हो जाए इसलिए पुरुष वेश्या कह रहा हूं स्त्री पैसे है लेकिन वो भी शक्ति खोती है दूसरा कारण स्त्री के बाबत इसलिए पता नहीं चलता कि स्त्री अक्सर आर्गाज को उपलब्ध नहीं होती असल में पुरुष और स्त्री की पीक भिन्न भिन्न स्त्री के पास जो काम की व्यवस्था है वो बहुत धीमी विकसित होती अक्सर तो ऐसा होता है कि पुरुष काम के क्षण के बाहर हो जाता है स्त्री किसी ऊंचाई पे पहुंचती नहीं उसमें कुछ छीण नहीं होता स्त्री और पुरुष का जो गति है संभोग के क्षण में वो समान नहीं है इसलिए अक्सर स्त्री का कुछ भी छीन नहीं होता पुरुष जल्दी से छीण होके संभोग के बाहर हो जाता है इसलिए स्त्री को भ्रम हो सकता है लेकिन अगर स्त्री को भी आरगाज उपलब्ध हो अगर उसका भी रजपात हो तो शक्ति छय होगी शक्ति छय होनी ही है शक्ति छह करने में ही तो रस आ रहा है इसलिए आमतौर से स्त्री को संभोग में उतना रस नहीं होता जितना पुरुष को होता है क्योंकि किंसे ने अभी 10 साल की मेहनत के बाद जो रिपोर्ट्स दी हैं वो ये कहती हैं कि 100 में से 70 प्रतिशत स्त्रियों को संभोग की शिखर की कोई अनुभूति नहीं है बच्चे पैदा हो जाते लेकिन काम ऊर्जा का जो स्खलन का अनुभव वो स्त्री को मुश्किल से हो पाता इसलिए स्त्रियां बहुत जल्दी अरुचि से भर जाती है पुरुष अरुचि से नहीं भरते वो रोज रोज उनकी रुचि फिर वापिस लौटाती जो मैंने कहा है कि दोनों की शक्ति छीण होती है शक्ति तो छीण होती ही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि शक्ति को जबरदस्ती दबा के कोई बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा अगर जबरदस्ती शक्ति को दबाया तो दबाने में भी शक्ति छीण होती है। अगर जब जबरदस्ती दबाया तो जितना भोगने में छीन होती है कभी तो उससे भी ज्यादा दबाने में छीन होती है दो कारणों से कि दबाई हुई शक्ति आज नहीं कल निकल जाएगी अनेक मार्ग खोज लेगी निकलने के सपने में बह जाएगी दबाई हुई शक्ति तो निकल जाएगी आज नहीं कल और दबाने में जो शक्ति लगाई थी वो व्यर्थ ही लग जाएगी इसलिए दबाने के मैं पक्ष में नहीं हूं और जो चिकित्सक या जो शरीर शास्त्री इस बात को कहते हैं कि स्वाभाविक है स्वस्थ है उनका कुल प्रयोजन इतना है कि कोई आदमी दबाने के पागलपन में ना पड़े दबाएगा तो विकृत हो जाएगा परभर्ट होगा और उपद्रव पैदा हो जाएंगे नहीं दबाने से शक्ति नहीं बचेगी दबाने से शक्ति और भी गलत अस्वाभाविक मार्ग लेगी जो कि और भी घातक हो सकते मैं दबाने के लिए नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि और भी मार्ग है इस शक्ति की गति का और अगर एक बार उस मार्ग का दर्शन हो जाए तब आपको पता चलेगा कि कितनी शक्ति खोई है क्योंकि हमें पॉजिटिव उपलब्धि का कोई पता ही नहीं हमें तो पता जब चले तभी हम तौल कर सकते हैं मैं एक घर में ठहरा था जिन जिन मित्र के घर ठहरा था परेशान थे और नींद आनी बंद हो गई थी तो मैंने पूछा बात क्या उन्होंने कहा बहुत नुकसान लग गया कोई पांच सात लाख रुपए का नुकसान लग गए मैंने उनकी पत्नी को पूछा कि मामला क्या है इतना नुकसान इतने परेशान है उसने कहा कि सच पूछे तो मेरी समझ में नहीं आता कि नुकसान लग गया है असल बात यह है कि दस लाख कमाने की उनको आशा थी किसी काम में लेकिन चार ही लाख कमा पाए तो वो पांच सात लाख रुपए का नुकसान बता रहे हैं। मुझे तो दिखता है कि चार लाख का लाभ हुआ लेकिन उन्हें लगता है कि पांच सात पांच सात लाख रुपए का नुकसान हो गया कौन उनको समझाए असल में तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि नुकसान हो रहा है जब तक कि आपको किसी लाभ की दिशा का पता ना हो तोलेंगे कैसे हिसाब क्या है मापदंड क्या है नुकसान ही नुकसान हुआ है जिंदगी में तोल के लिए कोई उपाय भी तो नहीं है तोल तो उसी दिन शुरू होती है जिस दिन काम ऊर्जा लाभ की दिशा में ऊपर की दिशा में बढ़ती तब आपको पता लगता है कि जिंदगी में कितना नुकसान हुआ है इस नुकसान को तोलने के लिए थोड़े लाभ के तराजू वाले पड़ने पर भी तो कुछ होना चाहिए एक ही पड़ला है हमारे पास जिसमें हम नुकसान ही रखते चले गए वही नुकसान वही नुकसान उसे लाभ कहिए नुकसान कहिए जो कहना हो कहिए हमारा कोई दूसरा अनुभव नहीं है जिंदगी में सारे अनुभव सापेक्ष है इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी बात ख्याल में तभी आ सकती है पूरी जब आपकी जिंदगी में लाभ का कोई कण पैदा हो जाए तब आप समझेंगे कि नुकसान क्या हुआ है नहीं तो कैसे समझ सकते हैं कि नुकसान क्या हुआ है नुकसान ही हुआ है केवल तो फिर उसी में हम लाभ सोच लेते हैं अगर किसी नुकसान में जरा क्षण भर को ज्यादा सुख मिला हो तो लगता है लाभ हुआ और किसी नुकसान में क्षण भर को कम सुख मिला हो तो लगता है नुकसान हुआ किसी में जरा ज्यादा देर के लिए संभोग की प्रतिति हुई हो तो लगता है लाभ हुआ और किसी में नहीं प्रती हुई हो तो लगता है नुकसान हुआ ये सब नुकसान है इन्हीं में हम तोल कर लेते हैं ये सब हारे हुए बटकरे हैं हमारे जिनको ही हम तौल लेते, लेकिन जब पहली दफा जिंदगी में ऊर्जा ऊपर उठती है तब पता चलता है कि इस जन्म में ही नहीं अनंत जन्मों में कितना अनंत नुकसान हुआ है। उसका हमें कोई अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक विपरीत तौल का अनुभव ना हो जाए तो जब मैं कह रहा हूं कि दोनों ही व्यक्ति ऊर्जा खोते हैं तो मैं किन्हीं दस लाख के लाभ हो सकते हैं उस ख्याल से कह रहा हूं मगर उन्हें कुछ पता नहीं है उन्हें चार लाख में भी लाभ मालूम पड़ रहा है तब बात दूसरी है छह लाख की हानि हो रही छह लाख की शायद दस लाख की ही हो रही है अरबों की हो रही है। ये तो तब पता चले जब लाभ का द्वार खुल जाए इसे थोड़ा प्रयोग करके देखें ऊर्जा को थोड़ा ऊपर जाने दें और फिर आप कहेंगे कि क्या हुआ है जीवन समस्त सापेक्षताओं में है और जब मैं कहता हूं दोनों ऊर्जा खोते हैं तो दोनों ही संभोग के बाद सोचें तो उनको पता चल जाएगा कुछ समय के बाद ऊर्जा फिर वापस भर दी जाएगी शरीर तो एक यंत्र है आप ऊर्जा खत्म करते हैं शरीर ऊर्जा पैदा करके फिर भर देता है अगर शरीर ऊर्जा न भरे रोज तब आपको पता चलेगा कि ऊर्जा खोइए असल में ऐसा है कि वर्षा चल रही है आप गड्ढे से पानी निकाल लेते हैं वर्षा आकाश से हो रही फिर गड्ढा भर जाता है आप कहते हैं कौन कहता है कि पानी निकाला गड्ढा फिर भरा हुआ है अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक छोटा सा प्रयोग किया तीस युवकों के लिए तीस दिन के लिए भूखा रखा तीन दिन के बाद ही उनकी उनका जो सेक्स अट्रैक्शन और सेक्स अपील है वो खत्म होनी शुरू हो गई तीन दिन के बाद ही मनोविज्ञान को ने देखा कि नंगी तस्वीरों की मैगजीन्स पड़ी रहे तो अब वो कम उल्टाते सात दिन के बाद उल्टा के भी रख दो तो भी नजर नहीं डालते दस दिन के बाद उनसे बहुत चर्चा करना चाहो गंदी मजाक करना चाहो वो कुछ सुनाई नहीं पड़ता उन्हें वो कहते हैं बेकार की बातें मत करो पंद्रह दिन के बाद उनका सेक्स में कोई भी रस नहीं रह गया है तीस दिन पूरे होते होते उनको सब तरफ से इंस्टूमलेंट्स दो सब तरफ से उनको जगाओ नंगी फिल्में दिखाओ नंगी तस्वीरें रखो पोस्टर लगाओ उनके सामने वो ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं क्या हो गया है असल में शरीर तीस दिन में शक्ति को पूरा नहीं कर रहा है गड्ढे खाली रह गए चित्त में अब कोई रस नहीं फिर खाना दिया गया तीन दिन में फिर गड्ढे भरने लगे फिर रस वापस आ गया मैगजीन अब जोर से पलटी जाने लगे सात दिन ठीक भोजन मिला है अब वे फिर गंदी बातें करने लगे हैं फिर वे मजाक करने लगे हैं अब उनकी बातचीत का ज्यादा है स्त्रियों के बाबत फिर शुरू हो गया है पंद्रह दिन ठीक भोजन और वे वापिस वैसे ही युवक है और उनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम बड़े त्यागी हो गए थे बड़ी उपच्छा से भर गए थे वो कहते हैं कुछ भी नहीं हम सिर्फ भूखे थे इसलिए दुनिया में बहुत से त्यागी भूखे होके अगर त्यागी बने बैठे हैं तो बहुत भूल में न रहे शरीर सबूट नहीं कर रहा है जो शक्ति खाली रह गई वो खाली रह गई शरीर नहीं भरेगा शक्ति को तो आप बाहर हो जाएंगे शरीर रोज चौबीस घंटे में वापिस आपको वीरी ऊर्जा दे देता है इसलिए आपको लगता है कि क्या खर्च हो गया कुछ भी खर्च नहीं हो गया लेकिन बड़े मजे की बात है कि 24 घंटे खाना पीना दुकान नौकरी मजदूरी श्रम मेहनत पढ़ना लिखना सब सब कुछ वीरिकणों को पैदा करने के लिए हो रहा है फिर उनको और इस सब को करने के बाद उन वीर कणों का क्या करना है? उन वेरीकणों को फेंक देना है और फिर सुबह से वही सिलसिले में लग जाना किस लिए लगे वेरीकण इकट्ठे कर रहे हैं। अगर बायोलॉजी से पूछें तो वो कहेगा आदमी का कुल फंक्शन इतना है उसके शरीर का पूरा काम इतना है मेहनत करे खाना कमाए खाना खाए खाना पचाए खून बनाए बनाए और वीरी को फेंक दे और फिर इसी काम में लग जाए ये कुल जमा आदमी की बायोलॉजिकल सर्कल है जिंदगी का पूरी जिंदगी इतने काम के लिए हम हैं अगर इस बात को कोई पूरे ठीक से समझ ले कि बस इतना ही काम है मेरा तो जिंदगी में क्रांति घटित हो जाती तब वो आदमी सोचता है लौट के मुझसे क्या करवाया जा रहा है और ये मुझसे क्या हो रहा है इतना ही मेरा फंक्शन कुल जमा इतनी ही बात है बस अगर इतनी ही जिंदगी है तो जिंदगी क्या खाक है फिर जिंदगी कुछ भी नहीं है नहीं जिंदगी में और भी द्वार हैं जो अनजाने और अपरिचित हैं और हम एक चक्कर में पड़ गए हैं और उसी चक्कर में घूमते हुए नष्ट हो जाते हैं इससे शक्ति बचे तो उस नए द्वार पर भी चोट की जा सकती लेकिन यह विशेष सर्कल तेज और तेजी से घूम रहा है और कभी हमें मौका भी नहीं मिलता क्षण भर के ठहर के हम सोचने लें कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी भर से शक्ति तो खोती है लेकिन पता तभी चलेगा जब शक्ति से कुछ पॉजिटिव कुछ विधायक उपलब्धि होने लगे उसके पहले पता नहीं चलता है आपने कुछ दिन पहले कहा है कि संभोग में सूक्ष्म हिंसा है तो क्या जिस संभोग से महावीर कृष्ण क्राइस्ट तथा बुद्ध जैसे लोगों का जन्म होता है उनमें भी हिंसा का आधार है यदि नहीं है तो क्यों नहीं है और क्या ऐसे भी संभोग संभव है जिनमें जरा भी हिंसा ना हो हिंसा से रहित संभोग असंभव है महावीर पैदा हों कि बुद्ध पैदा हों कि कृष्ण पैदा हों हिंसा होगी ही न्यूनतम हो यह दूसरी बात है लेकिन हिंसा होगी हिंसा के बिना जन्म नहीं हो सकता इसलिए जन्म की आकांक्षा भी हिंसा है जन्म लेने की आकांक्षा भी हिंसा है महावीर के जन्म में भी हिंसा घटित होगी ही महावीर अगर पिछले जन्म में जन्म लेने की थोड़ी सी भी आकांक्षा से भरे रह गए हैं तो ही जन्म होगा महावीर पर भी उस हिंसा का आरोपण है महावीर के माता और पिता पर तो है ही लेकिन महावीर भी उस हिंसा में भागीदार हैं क्योंकि जन्म लेने की उनकी भी आतुरता है माता और पिता तो सिर्फ अवसर सिचुएशन पैदा कर रहे हैं वो सिचुएशन तो अभी एक पश्चिमी वैज्ञानिक डेनियल ने घोषणा की है कि हम टेस्ट ट्यूब में पैदा कर देते हैं अब जीवन यहीं पैदा हो सकेगा हो जाएगा कोई कठिनाई नहीं है महावीर के माता और पिता तो सिर्फ एक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें महावीर की आत्मा प्रवेश करती है माता और पिता हिंसा कर रहे हैं वो तो ठीक ही है महावीर भी थोड़ी सी हिंसा कर रहे हैं जन्म लेने की आकांक्षा भी हिंसा है बुद्ध ने कहा है जीवेश हिंसा है वो जीवन की जो आकांक्षा है लस्ट फॉर लाइफ है कि मैं जीव मैं जन्मू उसमें भी हिंसा है महावीर को भी थोड़ी हिंसा तो है ही इसलिए महावीर की जब ये हिंसा भी समाप्त हो जाती है तो इसके बाद फिर उनका कोई जन्म नहीं है इसके बाद उनका जन्म नहीं हो सकता महावीर के साथ एक बड़ी मीठी बात है समस्त जैन तीर्थंकरों के साथ जैन परंपरा कहती है कि तीर्थंकर गोत्र भी एक बंध है तीर्थंकर भी आदमी किसी कर्म बंधन के कारण होता है वो आखिरी बंधन है स्वर्ण बंधन है श्रेष्ठतम बंधन है लेकिन बंधन है ही तीर्थंकर भी किसी गहरी आखिरी आकांक्षा के कारण पैदा होता है उसने जो जाना है या जान रहा है उसे दूसरे को देने की आकांक्षा से पैदा होता है वो भी आकांक्षा जीवन की ही आकांक्षा आकांक्षा है वो तीर्थंकर बंद है वैसा आदमी बिना टीचर हुए नहीं रह सकता उसे शिक्षक होना ही पड़ेगा उसकी भीतरी कामना में कहीं गहरे शिक्षक मौजूद है वो शिक्षक को एक जन्म लेना ही पड़ेगा ये जन्म ये शिक्षक होने की आकांक्षा भी हिंसा है तो चाहे महावीर पैदा हो चाहे कृष्ण पैदा हो जिसे भी पैदा होना है उसे हिंसा से गुजरना ही पड़ेगा और जिस दिन इतनी हिंसा भी नहीं रह जाएगी उस दिन महावीर के जन्म छीण हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे महावीर अब नहीं लौट सकते अब लौटने का कोई उपाय ना रहा क्योंकि लौटने की आखिरी इच्छा भी समाप्त हो गई है वो दूसरे को सिखाने की बात भी समाप्त हो गई है इसलिए मैं नहीं कहता कि हिंसा नहीं है हिंसा है मेरे जन्म में हिंसा है आपके जन्म में हिंसा है महावीर के जन्म में हिंसा है हिंसा है हिंसा होगी ही कम ज्यादा हो सकती है कितनी तीव्र इच्छा है जन्म लेने की उस मात्रा में हिंसा हो जाएगी बहुत कम रही होगी महावीर की इच्छा क्योंकि फिर इसके बाद दोबारा जन्म नहीं हुआ है आखिरी रही होगी लेकिन रही है उसके बिना तो जन्म नहीं हो सकता ये समझ लेना जरूरी है जन्म हिंसा है जीवन हिंसा है मृत्यु हिंसा है हम जी नहीं सकते बिना हिंसा के एक आदमी मांस ना खाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता साग सब्जी तो खाएगा ही साग सब्जी में भी उतना ही प्राण है उतनी ही हिंसा हो रही पानी तो पिएगा ही पानी में भी प्राण है हिंसा तो होगी ही श्वास तो लेगा ही श्वास में भी प्राण है जीवन है हिंसा तो होगी ही एक शब्द में बोलता हूं ओठ एक बार खुलते हैं और बंद होते हैं तो लाखों कीटाणु नष्ट हो जाते हैं हिंसा तो होगी ही महावीर रात एक ही करबट सोते थे करबट नहीं बदलते थे क्योंकि रात में दो चार दफे करबट बदले तो दो चार दफे करबट के नीचे कुछ जीवन दबेंगे और नष्ट होंगे मगर एक करबट भी सोए तब भी एक करबट के नीचे भी जीवन दबते ही उतनी हिंसा तो हो जाएगी महावीर न्यूनतम हिंसा में है ये दूसरी बात है। लेकिन हिंसा के बाहर जीवन नहीं है चलेंगे कदम रखेंगे श्वास लेंगे उठेंगे बैठेंगे हिंसा होगी ये सारा का सारा जीवन हिंसा पर खड़ा है ये सारा का सारा जीवन हिंसा के सागर में डोल रहा है हम मछलियां हैं हिंसा के सागर में कम ज्यादा की बात दूसरी है जितना कम होता जाए उतना शुभ लेकिन जीते जी अहिंसा पूरी नहीं हो सकती पूरी करने की कोशिश बहुत शुभ लेकिन पूरी अहिंसा तो जीते जी नहीं हो सकती हिंसा कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगी कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगी आखिरी श्वास भी जब मैं लूंगा तब भी थोड़ी हिंसा बाकी रह जाएगी लेकिन अगर जीवन भर में हिंसा को कम से कम कम से कम करता चला गया हूँ हिंसा की आकांक्षा को छीन करता चला गया हूँ हिंसा के रस को तोड़ता चला गया हूँ तो आखिरी क्षण में मैं उस जगह आखिरी श्वास मेरी आखिरी हिंसा हो जाएगी और जिस दिन मेरी आखिरी श्वास मेरी आखिरी हिंसा है उसके बाद फिर मेरी पहली श्वास फिर शुरू नहीं होगी फिर बात समाप्त हो जाती इसलिए बुद्ध ने निर्वाण को दो रूप कहे बुद्ध ने कहा कि जब मुझे ज्ञान मिला बोधि वृक्ष के नीचे तो वो निर्वाण था लेकिन अभी महानिर्वाण होने को है महानिर्वाण उस दिन होगा जिस दिन मेरी आखिरी सांस छूटेगी ज्ञान होने और आखिरी सांस छूटने के भी 40 साल का फासला है महावीर के लिए भी 40 बयालीस साल का फासला है ये बयालीस साल के पहले भी हिंसा थी बयालीस साल कि पहले जो ज्ञान की घटना घटी उसके बाद भी हिंसा है लेकिन दृष्टिकोण में फर्क पड़ गया पहले जो हिंसा थी अनजानी थी अब जानकर है पहली जो हिंसा थी मूर्छित थी अब पूर्वक है इसलिए कम से कम महावीर की तरफ से महावीर हिंसा नहीं कर रहे जितनी हिंसा मात्र जीवित होने से होती है उतनी हो रही है उसमें भी जितनी न्यूनता वो ला सकते हैं सोएंगे तो ही तो एक करवट सो सकते हैं तो एक ही करवट सोते हैं भोजन तो करेंगे ही अगर एक ही बार कर सकते हैं तो एक ही बार कर लेते हैं अगर दो दिन में एक बार तो दो दिन में एक बार कर लेते हैं भोजन तो करना ही पड़ेगा मांस नहीं लेते हैं सब्जी ही ले लेते हैं सब्जी भी अगर सूखा हुआ मिल जाए फल तो सूखा हुआ ले लेते -ले हैं बजाय हरे को लेने के क्योंकि हरे को तोड़ना पड़ेगा तो कहीं तो पीड़ा होगी सूखा अपने से गिर गया लेकिन सूखे के भीतर भी अनेक जीवन है उनकी तो हिंसा होगी महावीर ज्ञान के बाद जिस हिंसा से गुजर रहे हैं वो मजबूरी है उस हिंसा में महावीर को कोई रस नहीं मजबूरी आखिरी श्वास के साथ वो मजबूरी भी टूट जाएगी आखिरी श्वास के साथ परम निर्वाण होगा वो फिर यात्रा और हो गई अब बिना शरीर का जीवन होगा अब शुद्ध आत्मा का जीवन होगा शुद्ध आत्मा का जीवन ही पूर्ण अहिंसा का जीवन हो सकता है इस पृथ्वी पर सभी चीजें अशुद्ध होंगी अशुद्धि कम ज्यादा हो सकती है। इस पृथ्वी पर एप्सल्यूट कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी पर पूर्ण कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी पर जिसको हम पूर्णतम कहते हैं उसमें भी थोड़ी सी न्यूनता शेष रह जाती इस पृथ्वी पर राम कितने ही बड़े राम हो जाएं थोड़ा सा रावण उनके भीतर शेष रह जाता है और इस पृथ्वी पर रावण कितना ही बुरा रावण हो जाए उसके भीतर भी थोड़ा सा राम सदा मौजूद रहता है असल में रावण के भीतर थोड़ा सा राम ही उसके विकास की संभावना है और राम के भीतर थोड़ा सा रावण ही उनके जन्म की संभावना है राम के भीतर वो थो थोड़ा सा जो रामण है वही उनके जीवन का आधार और रामन के भीतर वो थोड़ा सा जो राम है वही उसकी विकास की यात्रा के लिए उपाय ये होगा ही इस जगत में पापी से पापी के भीतर संत होगा इस जगत में संत से संत के भीतर थोड़ा सा पापी होगा लेकिन संत वही है जो इस छोटे से पापी को भी जानता है और इसे नेसेसरी इविल की तरह स्वीकार करता है वो मानता है कि अनिवार्य है जीवन के साथ है जब कोई संत कह दे कि मैं पूर्ण हूं इस पृथ्वी पर तो समझना कि थोड़ी चूक हो गई वो अपने भीतर कुछ हिस्सा देखने से इंकार कर रहा है वो इंकार नहीं किया जा सकता वो रहेगा ही ऐसा असंभव है कि हम पापियों के साथ पृथ्वी पर रहें और थोड़े से पाप के भागीदार ना हों, यह असंभव है ये जिंदगी एक शेयरिंग है यह हो सकता है कि आप अमीर है और मैं गरीब हूं लेकिन मेरी और आपकी अमीर और गरीबी दोनों जुड़े होंगे आपके पास करोड़ रुपए हो सकते हैं मेरे पास एक कोड़ी हो सकती है लेकिन मेरे पास भी एक कोड़ी है असल में कहना चाहिए मैं बहुत थोड़ा अमीर हूं आप बहुत थोड़े गरीब हैं। इस जिंदगी में सब चीजें सापेक्ष। महावीर बुद्ध और कृष्ण उनके जीवन में भी हिंसा है जन्म में भी हिंसा है लेकिन वह हिंसा बिल्कुल मजबूरी और आखिरी मजबूरी है द लास्ट बैरियर जिस दिन वो गिर जाता है उसके बाद उनका दूसरा जन्म असंभव है इसी संबंध में एक और और प्रश्न है, बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट जैसे लोग ज्ञानोपलब्धि के बाद भी क्या गर्भाधान करवा सकते हैं और वे पुनः संभोग क्यों नहीं करते ताकि श्रेष्ठ आत्मा को जन्म दे सके और क्या गर्भाधान दो अज्ञानी व्यक्तियों के बीच की ही संभावना है साधारणता गर्भाधान दो अज्ञानी व्यक्तियों के बीच की ही संभावना है महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति इस समझने जैसा है महावीर और बुद्ध जैसे व्यक्ति जन्म देने को राजी न होंगे दो कारणों से एक तो वे किसी भी व्यक्ति को जीवन मरण की यात्रा पर भेजने की तैयारी नहीं दिखा सकते वे किसी भी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के लंबी यात्रा के लिए कारण नहीं बन सकते असल में महावीर और बुद्ध जैसे व्यक्ति तो हम सबको ऐसे जगत में भेजने के लिए उत्सुक हैं, जहां से लौटना ना हो जहां से जीवन ना हो वे तो आवागमन से मुक्त कराने के लिए आतुर व्यक्ति हैं। हम सब लोगों को आवागमन कराने के लिए आतुर व्यक्ति हैं। हम किसी को इस पृथ्वी पर लाना चाहते हैं महावीर और बुद्ध किसी को इस पृथ्वी से मुक्त करना चाहते हैं महावीर और बुद्ध भी कहीं जन्म देना चाहते हैं लेकिन वो मोक्ष है जहां वो जन्म देना चाहते हैं कहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां शरीर नहीं है जहां दुख नहीं है जहां पीड़ा नहीं वे भी जीवन भर दौड़ रहे हैं आपके किसी नए जन्म के लिए लेकिन आपके शरीर के जन्म के लिए उनकी आतुरता नहीं बुद्ध के जीवन में मीठी घटना है वो आपसे कहूं तो समझ में आ सके बुद्ध बारह वर्ष बाद घर लौटे तो राहुल को एक दिन का छोड़कर भाग गए थे वो बारह वर्ष का हो गया है उसकी मां स्वभावता बुद्ध पर नाराज रही है और अपने बेटों को भी उसने बुद्ध के खिलाफ बहुत बातें कही होंगी अपने बेटों को भी उसने काफी तैयार कर रखा है कि जब बुद्ध आए तो उनसे झगड़ना ही फिर बुद्ध आए तो उसने अपने बेटे से कहा कि अपने हाथ फैला के अपने इस भिखारी बाप से मांग ले कि बेटे के लिए वसियत क्या है बेटे के लिए क्या है जन्म दिया सिर्फ अब जीवन के लिए पाथे भी दे दो मजाक था क्रूर मजाक था व्यंग था और गहरा था लेकिन क्षमा की जा सकती है सुधरा बिना पूछे बुद्ध से छोड़कर चले गए थे उसका क्रोध स्वाभाविक ही है कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह घटना घटेगी बुद्ध ने आनंद से कहा आनंद मेरा भिक्षा पात्र कहा है राहुल को मेरा भिक्षा पात्र दे दो और इसे सन्यास में दीक्षित करो वो सुधारो तो छाती पीट कर रोने लगी उसने कहा ये क्या कह रहे बुद्ध ने कहा जिस परम धन को मैंने पाया है वही तो मैं अपने बेटे को भी देना चाहता हूं जिस परम की यात्रा पर मैं गया हूं और जिन खजानों को मैंने खोज लिया है वही तो मैं अपने बेटे को भी देना चाहता हूं राहुल दीक्षित कर लिया गया बारह साल का छोटा सा लड़का सन्यासी हो गया बुद्ध को औरों ने भी कहा कि ऐसा मत करे बुद्ध के पिता ने भी कहा कि तू भी घर छोड़कर चला गया और अब हमारी आंख का एकमात्र तारा है तू उसको भी हटा रहा है फिर इस राज्य का मालिक कौन होगा तो बुद्ध ने कहा मैं एक और बड़े महाराज्य की खबर लाया हूं यह बहुत छोटा राज्य और इसके लिए उसको छोड़ना बड़ा महंगा सौदा है मैं एक महाराज्य की खबर लाया हूं उस महाराज्य का महासम्राट बनाता हूं इसे पिता ने दुख में ही कहा बुद्ध के तो फिर हमें भी तू दीक्षा दे देने तो दे लगी कि मुझे यहां किस लिए छोड़ देते हैं? तो हमें भी दीक्षा देते दे दे। बुद्ध ने कहा इससे सुबह और क्या हो सकता है फिर वो पूरा घर दीक्षित हो गया अब ये बुद्ध जैसा व्यक्ति भी जन्म दे रहा है किसी और महाराज में किसी और जीवन में इस शरीर की कैद में किसी आत्मा को लाने के लिए बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति ज्ञान के बाद राजी नहीं हो सकते ऐसा ही समझें कि एक जेलखाना है जेलखाने में रहने वाले लोग जेलखाने में रहने वाले लोगों को कुछ भी पता नहीं कि बाहर भी एक दुनिया है फूलों की सूरज की चांदारों की खोले आकाश की आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कुछ भी उन्हें पता नहीं वे सदा से वही वे वही पैदा हुए फिर एक आदमी जेल की दीवार पे चढ़ के देख लेता है एक खुला आकाश चांद तारे सूरज पक्षियों के गीत और अब उस आदमी से उसकी पत्नी कहती है कि और लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे तो आदमी कहता है इस काराग्रह में मैं किसी को भी जन्म न देना चाहूंगा मेरा बच्चा तो कम से कम इस काराग्रह में नहीं हो सकता है अब अगर जन्म ही देना है तो उस खुले आकाश की यात्रा में किसी को जन्म दूंगा लेकिन उस जेल के भीतर कौन समझेगा इस बात को वे कैदी कह कहेंगे पागल हो गए हो लौट आओ अपने घर अपना घर मतलब अपनी शैल वो अपनी कोठसी उसमें लौट आओ वापिस और वो आदमी कितना ही कहे कि चांद सूरज फूल वे कुछ भी ना समझेंगे क्योंकि उन्होंने ना चांद देखा ना सूरज देखा ना फूल देखे उन्होंने सिवाय अंधकार के और जंजीरों के कुछ भी नहीं देखा है हो सकता है जैसे हम आज यहाँ पूछ रहे हैं ऐसा वे लोग भी पूछे कि क्या कोई आदमी कारागृह की दीवार पर बैठने के बाद एक बार लौट के बच्चे को जन्म दे सकता है या कि केवल वही लोग बच्चों को जन्म देते हैं जो कभी दीवाल पर चढ़ के नहीं खड़े हुए ठीक वैसा ही हमारा सवाल है बुद्ध और महावीर जिस जगत को जिस जीवन को देख रहे हैं जिस महाजीवन को उस जीवन का हमें कुछ भी पता नहीं हम इस शरीर में इस छोटे से शरीर की कारक ग्रह में बंद जिंदगी भर इस कारक ग्रह को लिए घूमते रहते हैं हम सोचते हैं बड़ा जीवन यही है तो हम सोचते हैं इसमें और आत्माओं को जन्म दोना और अच्छी आत्माओं को लाइन बुद्ध और महावीर इस कोशिश में लगे हैं कि यहां से बुरी आत्माओं को भी भेज दे और हम इस कोशिश में लगे हैं कि और अच्छी आत्माओं को यहां ले आएं हमें हमारी उनकी दृष्टि में हमारे उनके डायमेंशन में आयाम में बुनियादी फर्क है इसलिए हमें ख्याल में नहीं आ सकता ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति जन्म नहीं दे सकता है नहीं दे सकता है इसलिए कि, कि किसी को कारागृह में डालने की जिम्मेवारी नहीं ले सकता है हां जन्म दे सकता है किसी और विराट मुक्ति के जीवन में किसी परम स्वतंत्रता में लेकिन वो जन शरीर का जन्म नहीं आत्मा का जन्म है वो जन दिखाई पड़ने वाला का जन्म नहीं अदृश्य का जन्म है ज्ञात का नहीं अज्ञात का जन्म और महावीर बुद्ध ने बहुत जन्म दिए महावीर के पचास हजार सन्यासी थे महावीर इनके लिए पिता से क्या कम है निश्चित ही ज्यादा है बुद्ध के हजारों सन्यासी थे बुद्ध क्या इनके लिए पिता से कम है पिता से बहुत ज्यादा है पिताओं ने क्या दिया है इन्होंने जो दिया है लेकिन वो जिन्हें मिला है केवल वही जान सकते हमारी अपनी हैं हमें कुछ भी पता नहीं इसलिए हम ऐसे सवाल उठा सकते हैं वैसे समझ लेना उचित है कि ऐसे सवाल भी हम समझ लें आज के लिए इतना काफ़ी शेष कल